नमः ओम शांति शांति कृष्ण यजुर्वेद कठोपनिषद इसमें हम लोग द्वितीय अध्याय का प्रथम बलि में पंचम मंत्र विचार कर रहे थे प्राणादिकलाप से धारय पंच मंत्र हम लोग विचार कर रहे थे यह इमंग मध्वदं यमंग मध्वदेद आत्मजीविका ईशान्य तत्वुपसतेमंग कर्मफल का भोग करता है जीवम भूतभव्य ईशानम यही वास्तविक परमात्मा भी है इसी प्रकार की आत्मानं स्वयं को अर्थात वो परमात्मा रूपेण अंतिका अंतिकात निश्चित रूप से भेद ततो न बीजगुप्त सते, फिर ये आत्मा का रक्षा करने के लिए इच्छा नहीं करता क्योंकि और भय का कोई कारण ही नहीं है। भाष्य में अंतिम शब्द इसी पृष्ठा का यावद ही भयं भय मध्यस्थो अनित्यम आत्मा मन्यते ताबत गोपायितुम इच्छते आत्मान यावत भय मध्यस्थ भय का बीच में अपने आप को जब तक अनुभव होता है तब तक अनित्यं आत्मान मन्यते अनित्य आत्मा देहादि में तादात्म्य होने से और भय ये देहादि को लेकर के भय व्यापक और असंग कूटस्थ आत्मा उसमें भय का कोई हेतु ही नहीं है तो इसलिए कहते हैं यावत भय मध्यस्थ अनितम आत्मान मन्यते अर्थात ये अनात्म पदार्थ के साथ तादात्म्य होने से अपने आप को ये अनित्य मानता है तभी तक भय होता रहता है तावत गोपायितुम इच्छती आत्मान तब तक ये अपने आप को रक्षा करने का इच्छा करेगा अपने आप को कहने से शरीर मन बुद्धि इत्यादि के साथ तादात्म्य करता है ये शरीर है मन है ये सबको रक्षा करने का इच्छा करेगा शरीर को रक्षा करेगा ये तो समझ में आ जाता है मन को भी रक्षा करेगा अर्थात मन को रक्षा करना अर्थात दुख न हो इस प्रकार की परिस्थिति को सब सुधारना ये उद्यम करेगा दुख न हो हमको अर्थात कटुवचन कोई ना कहे किसी प्रकार की अन्य इस प्रकार स्थिति न आ जाए ये सब इस रक्षा करने के लिए उद्यम करता रहता है जब तक अपने आप अनित्य पदार्थ के साथ आदात्म्य करता है यदा तु तो निमत आत्मा बीजाती तदा किं कह कोपायेदी तदिति पूर्ववत यदादत आत्मा भीजाती नित्य अद्वैत आत्मा परमात्मा उसी को ही बीजाती अर्थात आत्मीजानी जो नित्यम अद्वैतम हो गया ये परमात्मा का वाचक वो ही आत्मा अर्थात आत्म हमी वै नित्य पदार्थ है और द्वेत है बाकी ये दृश्यमान जगत सब कल्पित है इस प्रकार के तदा अर्थात उस स्थिति में किम कह कि कूत वह गोपायत कर्ता कित अदन अर्थात ये पंचमी गया भीतरार्थान भय हेतु ऐसे सूत्र है किससे रक्षा करने का चाहता है वो पंचमी हो जाएगा हम तो हिंदी में कह देते हैं किससे रक्षा करेगा तो इसका कुतो हो जाता है अर्थात तो जिससे भय होता है उसको पंचमी विभुक्ति हो जाती है तो कौन रक्षा करने का इच्छा करेगा और किसको रक्षा करेगा जो असंग व्यापक कूटस्थ आत्म तो उसको रक्षा करने का कोई आवश्यक ही नहीं है इसलिए किसको रक्षा करेगा रक्षा का कोई विषय ही नहीं हुआ रहा और कौन रक्षा करेगा स्वयं जब कुटस्थ निर्गुण निष्क्रिय निश्चय हुआ तो फिर रक्षा करेगा कौन और कुतः ये जो अध्यस्थ पदार्थ है मिथ्या पदार्थ है वो मिथ्या पदार्थ से सत्य को क्या भय का कोई निमित्त ही नहीं है इसलिए गो तुम इच्छेद यह सब आक्षेप हुआ प्रश्न नहीं है किंग कह कुतोह वाह गोपाई तुम इच्छेद कोई निमित्त ही नहीं रहा तत्व तद अर्थात तद यद नचिकेत सा पृष्ठम नचिकेता जो पूछा था ये यम प्रेते भी चिकित्सा मनुष्य वहा प्रश्न किया था पुनः दोबारा कहा अन्यत्र धर्मात् इस प्रकार की नचिकेता ने जो पूछा था ये वही आत्म तो है जो नित्य अद्वैत अर्थात जगत अधिष्ठान ब्रह्म भी है और वही प्रत्यकात्मा भी है वही एक ही है एक इति पूर्ववत् पूर्व मंत्र में भी आया था आगे यह मंत्र पूरा हुआ ष्ठ मंत्र में अवतरण का दे रहे हैं? यह प्रत्यगात्म स्वरभाव न निर्दिष्ट सर्वात्मा दर्शयती पूर्व मंत्र में प्रत्येगात्मा ही ईश्वर ईश्वर अर्थात व्यापक ब्रह्मतत्व तो अर्थात पूर्व मंत्र एक प्रकार के महावाक्य है जीव ब्रह्म का एकत्व तो अर्थात प्रत्येक ब्रह्म का एकत्व कहता है इसलिए यह प्रत्यगात्मा ईश्वर भावेन निर्दिष्ट आत्मा जीवम अंतिका भेद के किस रूप से जानता है कहते हैं यही ईशान भूतभव्यश अर्थात तो जो यही प्रत्यगात्मा है जीव रूपेण अभी कर्म फलो भोग कर रहा है यही जगत का अधिष्ठान है सभी को सत्ता स्फूर्ति देने वाला है ईशान कहने का अर्थ है सभी का नियमन करना नियमन अर्थ है सभी को सत्ता स्फूर्ति देना सत्ता स्फूर्ति देना जैसा कहेंगे मिट्टी घट का नियमन करेगा तो मिट्टी अगर चलने लगेगा वो घटक उसके साथ जाएगा ना घटक मैं अलग रह जाऊंगा यही अर्थात उसको स्फूर्ति भी देना और सत्ता मिट्टी है तो भी घट रहेगा यह प्रत्यगात्मा ईश्वर भावना निर्दिष्ट अर्थात तो जो ऐक्य कथन हुआ तो वही प्रत्येगात्मा है वही व्यापक तत्व है स सर्वात्मा सर्वात्मा अर्थात तो तो सभी का यही प्रत्येगात्मा ये एक ही है अर्थात तो प्रत्येगात्मा में वास्तव भेद नहीं है ये कहने का तात्पर्य अर्थात तो जो ये व्यस्टि प्रत्यगात्मा मानते हैं वही समि भी है और जो बेष्टि कहेंगे व्यष्टि में जो ये मन इत्यादि सब अलग अलग अनुभव होता है कहेंगे ये भी समष्टि ही है इनको यही वही ईश्वर हिरण्य हुआ तो हिरण्य का सब अंश हो गया प्रत्येक जीव जो अनुभव करते हैं ये मेरा मन है तो ये हिरण्य का ही वास्तविक अंश ही है इसलिए वही सर्वात्मा है वही ब्रह्म माया विशिष्ट होकर के ईश्वर वही फिर सूक्ष्म को सूक्ष्माधिण ले लिया वही हिरण्यगर्भ अभी वही हिरण्यगर्भ गर्भ ही सभी जीव में विद्यमान है इसलिए कहते हैं स सर्वात्मा दर्शयती आगे मंत्र ये दिखाते हैं वही समष्टि ही व्यष्टि रूपेण खाली भान होता है ये अज्ञान से यह पूर्वम तपसो जात मध्य पूर्व अजात गुहां प्रवेश पूर्व तपसो पूर्वं पूर्वं तपसो जातं अध्यह पूर्वं अजायता। जैसा है जातभ्य पूर्व अजयत जसह गुहां प्रवेश भूतेषंत्यत एक यह यह क्ष पूर्व तपसो जातम जातम द्वितीय वचन जन्म हुआ उसको कहाँ से जन्म हुआ कहते हैं तपस तपस में क्या विभुक्ति हो जाएगी पंचमी अर्थात तपस से जात हुआ ये तपस कौन है कहते हैं ये ईश्वर ईश्वर से जो जात हुआ ईश्वर तर्प तपस मुंडक में एक मंत्र है यह सर्वज्ञ सर्वित यान मैं तप तस्मद्रह्म नाम रूपमन्नंच जायते इस प्रकार के मुंडक में सप्तम अष्टम मंत्र कुछ होगा प्रथम मुंडक में तपस तपस अर्थात ईश्वर से तो वही अर्थात ब्रह्म का ज्ञान रूप माया विशिष्ट होकर के ईश्वर क्योंकि जाता अगर होगा तो कारण होगा वो जिससे जात होगा तो जात होगा जिससे वो कारण हो जाएगा कारण होगा तो शुद्ध तो ब्रह्म नहीं है इसलिए तपस कह दिया गया अर्थात तो विकार ज्ञान शुद्ध ज्ञान शुद्ध, शुद्ध ब्रह्म हो गया यहाँ जो तपह कह दिया गया अर्थात विकार ज्ञान अर्थात तो ईश्वर माया विशिष्ट हुआ पूर्वम पूर्वम अर्थात उत्पन्न हुआ पूर्वम कहने का अर्थ अर्थात अर्था प्रथमम ये ईश्वर से जो प्रथम उत्पन्न हुआ ईश्वर तो से प्रथम उत्पत्ति किसकी होगी ईश्वर से जो आता है हिरण्यगर्भ गर्भ तो जातम का अर्थ तो हिरण्यगर्भ गर्भ और अदभ्य पूर्वम अजायात ईश्वर से उत्पन्न हुआ और अद्भ्य पंचमी अर्थात ये भूत से पूर्वम अजायात हिरण्यगर्भ गर्भ भूत से पूर्व सृष्टि हुआ तो ये भूत से किसी भूत को लेंगे जो कि हिरण्य के बाद आते हैं हिरण्य के बाद पंचीकृत भूत आएंगे ना और अपीकृत भूत आएंगे पंचीकृत तो यहाँ जो दिया कि अद्भ्य पूर्वम अजाय वह हिरण्य गर्भ अद्भु अर्थात भूते उपलक्षण वह हिरण्य भूतों से पहले सृष्टि हुआ तो इसलिए यहाँ भूत शब्द से पंचीकृत भूत लेंगे यह हिरण्य गर्भ भूत से पूर्व ये सृष्टि हुआ गुहाम प्रवेश भूते तिष्ठन्तम् गुहाम प्रवेश्य गुहा अर्थात जीवों का जीवन यहाँ गुहा अर्थात जीव तो जीवेशु प्रत्येक जीव में यही हिरण्यगर्भ प्रवेश किया है भूते भी तिषंत भूते भी अर्थात भूतों के साथ भूत कह देने का अर्थ अर्थात कार्य करण संघात गुहाम प्रविश्य भूते भी तिषंतम अर्थात ये भूतों के साथ रहता है प्रत्येक जीव में यही रहता है यो व्याप्यत जो इस प्रकार की देख लिया भूते भी ये आरस प्रयोग हुआ क्योंकि भूतों का तृतीय बहुवचन क्या हो जाएगा भूते ही जो इस प्रकार की देखता है अर्थात तो जो हिरण्यगर्भ का ऐसे स्थिति को अनुभव करता है कहते तो हिरण्य हिरण्यगर्भ को जो अनुभव कर लेता है जान लेता है वो हिरण्यगर्भ ब्रह्म ही है कहते हैं एतद एतद अर्थात तो यह मंत्र जिसका व्याख्यान करते हैं हिरण्यगर्भ के बारे में ये हिरण्यगर्भ ब्रह्म ही है क्या बोले उपाधि विशिष्ट हो गया टीका में यह कश्चिन मंत्र में दिया यह उसका अर्थ कहते हैं कश्चित कोई भी कौन मुमुक्षु आगे मंत्र में पूर्वम इसका अर्थ कहते हैं प्रथमम तपसो तपसो अर्थात तो ज्ञानादि लक्षणात यहाँ ज्ञानादि अर्थात जो सत्यम ज्ञानम अनंतम वो ज्ञान नहीं है तो यहाँ ज्ञानादि अर्थात विकार ज्ञान अर्थात ईश्वर का जिसमें ईक्षण होता है ईश्वर का ज्ञान अर्थात ईक्षण होगा तो इदम इदानीम स्रष्टव्यम सृष्टि प्राकाल में ईश्वर का ज्ञान इस प्रकार के होगी कि इदम इदानी सृष्टव्यम इदम इदानी पालयतव्यम आगे सृष्टि होने के बाद ये होगा तो फिर इदम इधानीम संहर्तव्यम तो ये ईश्वर का इस प्रकार के ईक्षण होगा तो यहाँ ज्ञान शब्द का तपस्या अर्थ हो गया ज्ञान अर्थात ज्ञान विकार ये शुद्ध ज्ञान नहीं लेना है ज्ञादि लक्षणात ब्रह्मण शब्द का अर्थ हो गया इति कौन उत्पन्न हिण्यगर्भ समस्ते सूक्ष्म हिण्यगर्भ है आगे मंत्र में क्या अद्य पूर्व अजायत तो किमेक्ष पूर्व कहते हैं अद्य और मंत्र में प्रथम कह दिया गया था यू तपसो जाता जो प्रथम उत्पन्न हुआ कहते हैं किसी के अपेक्षा प्रथम और आगे भी फिर आएंगे अद्भ्य पूर्वम अजायत ये दो पूर्व को मिला करके उसका अर्थ तो कह देते हैं पूर्व का तो अर्थ हो गया पूर्वम अर्थात तो प्रथम तो यहाँ पूर्व अर्थात कालवाची पूर्व ले लेंगे ले। किम अपेक्षा पूर्वम अर्थात तो जो मंत्र का द्वितीय पाद है अद्भ्य पूर्व अजायात यह पूर्व के लिए प्रश्न देते हैं किसके अपेक्षा पूर्व कहते हैं अदभ्य अभ्य पूर्वम टीका अच्छा प्रथम टीका में यह ये पूर्वं तपसो जाता पश्य स प्रकृत पश्यति इति संबंध मंत्र का अर्थात तो मूलभूत अर्थ यह कहते यि पूर्वं तपसो जातश्यत एकदश्यत ये मंत्र का मुख्य अर्थ हो गया जो कोई भी मुमुक्षु तपसः अर्थात ईश्वरात जात प्रथम जात पश्यति वह प्रकृत ब्रह्म को ही ये जानता है पश्यति इति संबंध जो हिरण्यगर्भ को जानता है वह ब्रह्म को ही जानता है वृद्य के उपनिषद में मंत्र है ब्रह्म वाईदग्र आसित तदात्मन में अवेद अहम ब्रह्मास्मी इस प्रकार के कहा जाते हैं उसका पूर्व मंत्र में है तो किम तद ब्रह्मा अवैध तो वो ब्रह्म ने क्या जान लिया जिससे वो सर्व हो गया और वो सर्व को जानने से मनुष्य सर्व हो जाएंगे ऐसे मानते हैं क्योंकि और सर्व को जान करके कोई कभी सर्व नहीं हो पाएगा तो अभी प्रश्न होता है मनुष्य जिसको जान करके सर्व हो जाएंगे सोचते हैं किसको जानेंगे ब्रह्म को वो ब्रह्म किसको जाना ये प्रश्न होने से आगे उत्तर देते हैं कि आत्मा नए अवैध तो अर्थात जो ये हिरण्य इसी को जो अर्थात वास्तव इसका वास्तव तत्व को जो जान लेगा वो ब्रह्म को ही जान लेगा क्यों कहते तो हैं ब्रह्म को मतलब ब्रह्म ज्ञानी है तो इसी प्रकार के अर्थात व्यापक तत्व को जो जान लेगा वो भी व्यापक हो जाएगा तात्पर्य मंत्र का ऐसे है तो यहाँ कहते हैं कि जो हिरण्य को जान लेता है वही वास्तव ब्रह्म को ही जान लेता है ले व्यापकों ले ले ले को जो जान लेगा वो व्यापक हो गया क्योंकि व्यापकों को जानेगा वो व्यापक ऐसा नहीं जान पाएगा अगर वो व्यापक जानेगा तो जानने वाला मैं उससे अलग रह गया ना तो फिर जिसको जाना वो व्यापक होगा इसलिए व्यापकों का ज्ञान कभी वह व्यापक इस प्रकार की नहीं होगा यहाँ का अर्थात मंत्र का रहस्य वही है जो हिरण्य गर्भ को जान लिया वो ब्रह्मो को ही जान लिया क्योंकि व्यापकों को जानेगा सर्वाध अहम तो न जानेगा वो व्यापक ऐसे नहीं जान सकता आगे मंत्र में कहा जाता है पूर्वम इसके लिए अच्छा पहले भाष्य में अभ्य पूर्वम अभ्य कह दिया कहते हैं अब सहितभ्य पंचभूतेभ्य तो अर्थात तो पांचों भूतों से पूर्व एक नंबर टिप्पणी दिए इति इति अवधेय अवधेय जेय जो मंत्र का द्वितीय पाद है अद्य भाष्यकार कहते हैं कि ऑफ सहितभ्य और टिप्पणीकार कहते हैं पंचभूतेभ्य अर्थात पंचीकृत पंचभूते आगे भाष्य में न कबाभ्यो अद्यप्राय न कबलाभ्योद्य केवल केवलाभ्यो यहाँ आकर क्यों हो गया एक होना चाहिए था बहुवचने वो झल लिए पंचभूते पंचभूते केवलाभ्यो के इति अभिप्राय अद्भु अर्थात आगे जो अद्भु है वो स्त्रीलिंग हो गया पूर्व में है पंचभूत वो तो नश के लिंग था तो ये केवल केवलाभ्यो अर्थात आ, आ, देख करके इसको टावंत किया गया केवल अब से नहीं है उत्पन्न उत्पन्न यह जो उत्पन्न हुआ तम प्रथमज देवादी शरीर उत्पाद्य सर्व प्राणी गुहांग हृदय प्रवेश तिठंत सब्दादीन भूते शब्दीन उपलभम कार्यकरण लक्षण सहति यो व्यप्यत ये प्रथम जम्, प्रथमा ज हो गया हिरण्यगर्भ उस हिरण्यगर्भ को वो हिरण्यगर्भ कैसा स्थिति में है कहते हैं दैवादी शरीर उत्पाद्य दैवादी के देवादी, देवादी से सारे प्राणियोंदी प्रथमें दैवता उत्पन्न होंगे उत्पाद्य सर्व प्राणी गुहाम मंत्र में दिया गुहाम प्रविष्य तो गुहाम उसका पूर्व में सर्व प्राणी आ गए इसलिए सर्व प्राणी का गुहा में गुहा अर्थात हृदया बुद्धि प्रविश्य प्रवेश करके वहां उपलब्ध होता है इसलिए कहा गया प्रविश्य जो जहां उपलब्ध होता है कहा जाएगा वो वहां प्रविष्ट है तिष्टम तिष्टम अर्थात वो वहाँ है कैसा पता चलता है कहते हैं शब्दादीन उपलब्धमान हिरण्य हिरण्यगर्भ प्रत्येक प्राणी का अंतःकरण में प्रवेश करके शब्दादि का उपलब्धि करता है तो वो हिरण्यगर्भ कहते हैं जीव रूपे जीव बन करके भूते भी ही अर्थात भूते ही कार्य कारण लक्षण ही सह तिष्ठम अभी कार्यकरण करण अर्थात इंद्रिय कार्य शरीर कार्य कारण कार्यकरण लक्षण अर्थात ये शरीर संघात ये सबके साथ अभी वो हिरण्यगर्भ तादात्म्य करके रहता है शब्दादि करके, करके का उपलब्धि करता है लक्षण सह तिषंत यो व्याप्यत यह मुमुक्षु जो इस प्रकार की जान लेता है अर्थात समष्टि ही व्यस्टि रूपेण भान हो रहा है आकाश ही घटाकाश रूप से दिख रहा है जिसको इस प्रकार की ज्ञान हो जाएगा उसका समष्टि का अनुभव हो गया और व्यस्टि में घटाकाश में उसको भी महत्व तो नहीं है और कहते आकाश ही घटाकाश रूपेण केवल भान हो रहा है हे तो आकाश ही है कहते हैं यो व्याप्यत व्यापस्त ये कहाँ का रूप लंग का रूप कहते हैं पश्यती अर्थात तो देखता है तत्व अच्छा एवं पश्यति स पश्यति यद प्रकृति अच्छा पहले टिका में अद्य पूर्व इत्यादि हिरण्यगर्भस्य से जो पूर्वार्ध में ए, जो प्रथम पाद में दिया तपसो जात कौन हुआ हिरण्यगर्भ आगे दे दिया अद्य पूर्व अजा ये तो कहते हैं अद्य पूर्व और ये जो जात ये एक ही पदार्थ है इसलिए अद्भ पूर्वम ये सब हिरण्यगर्भ का विशेषण दिया जा रहा है अद्भ्य पूर्वम्छा इत्यादि न हिरण्य से विशेषण दो नंबर टिप्पणी अद्भुह पूर्वम कह करके ये हिरण्यगर्भ का विशेषण क्यों दे दिए अर्थात यह मंत्र में हिरण्यगर्भ कहा जाता है ऐसा क्यों कहते हैं यह जीव क्यों नहीं माना जाएगा पूर्व पक्ष का शंका है दो नंबर टिप्पणी में टिप्पणी कह का रहे हैं जीवो तो कुतो जीवत्व एवं कूतो निरण्य हिरण्यगर्भ का विशेषण क्यों कह दिए जीव का विशेषण क्यों नहीं होगा तो अभ्य इत्यादि विशेषण मंत्र टीका में है विशेषण अच्छा अभ्य पूर्व इत्यादि न हिरण्य तो ये हिरण्यगर्भ का ये विशेष होने से होने में तो विशेषण का अर्थ टिप्पणी कहते हैं तो विशेषण बीच में व्यवधान होना चाहिए अभ्य इत्यादि आगे विराम है क्या विराम काट दिया गया ना उसके आगे विराम है अच्छा वो विराम कट जाएगा अद्य इत्यादि विशेषण मंत्र में है अद्भुत पूर्वम इत्यादि न हिरण्यगर्भ विशेषण विशेषण का अर्थ होगा विशेषणे न क्योंकि अद्भ पूर्वम ये हिरण्य का विशेषण दिया गया तेन इसलिए विशेषण और विशेषणेन यह व्यवधान होना चाहिए विशेषण आगे व्यवधान हो जाएगा क्योंकि भिन्न पद है तृतीयांत तो हो गया दोनों इसका अर्थ कहते हैं विशेषण है ना, नहीं ये तीव से इति भाव यह विशेषण ये जीव का नहीं हो पाएगा क्योंकि ईश्वर से उत्पन्न हुआ और ये पंचीकृत पंचभूत से पूर्व उत्पन्न हुआ इस प्रकार की नहीं होगा जीव नहीं होगा क्योंकि जीव का ऐसे तो जीव हो हिरण्य गर्भ हो ये सब चिद्रूप होने से वास्तव स्वरूप तो चिद्रूप होने से उत्पत्ति का बात नहीं है ये शरीर तादात्म्य होकर के प्रकट होना ये बात है इसलिए पंचीकृत पंच महाभूत से पूर्व ये जीव का प्रकट हो जाएगा जीव का शरीर तो पंचीकृत पंचमहाभूत से बनेगा तो इसलिए कहते हैं कि ये जीव का ये विशेषण संभव नहीं होगा क्योंकि अद्भ्य पूर्वम पंचीकृत पंच महाभूत से पूर्व ये जीव नहीं हो पाएगा आगे टीका में अद्य पूर्वम इत्यादि हिरण्यगर्भस्य हिरण्य न टिप्पणी के अनुसार विशेषण हो जाएगा हिरण्यगर्भ? गर्भ हाँ यहाँ हिरण्य गर्भ अर्थात यहाँ जीव शब्द तो से व्यस्टी जीव ले रहे हैं तभी पंक्ति घटेगा मतलब उनका अभिप्राय वही आगे टीका में दिया अंतकरणाशेन जीव अवच्छेद जीव तादात्म्य विवक्ष या विशेषण अभ्य पूर्व हिरण्य गर्भ का विशेषण दे दिए तो ये हिरण्यगर्भ का विशेषण होने से किंतु यह सब जो गुहाम प्रविश्य तिष्टम कह दिए ये तो जीव ही होना चाहिए क्योंकि बुद्धि में तो जीव ही जीव की स्थिति है इसलिए यहाँ उत्तर देते हैं टीका कारण वो हिरण्य हिरण्यगर्भ ही जीव रूपेण बना हुआ है टीका में कहते हैं अंतकरणाशेन जीव अवच्छेद हिरण्यगर्भ ही नाना रूप मतलब विभाग को प्राप्त करके प्रत्येक जीव में अंतःकरण बनकर करके विद्यमान है यह अंतःकरण स्थूल है सूक्ष्म है सूक्ष्म हिरण्यगर्भ गर्भ सूक्ष्म वही जो समि हिरण्यगर्भ गर्भ सूक्ष्म है वही व्यष्टि बन करके अंतःकरण बना हुआ है तो इसलिए समष्टि अंतःकरण यही हिरण्यगर्भ गर्भ है कह दिया जाता है अंतकरणा से न जीव अवच्छेदक अंतकरण को लेकर के जीव का अवच्छेदक माना जाएगा जीव का स्वरूप में चैतन्य रहेगा और ये अंतःकरण रहेगा और उसमें चिदाभास रहेगा चैतन्यदिस्थान लिंगदेहश पुनः चिच्छाया लिंगदेहस्था तत्संगो जीव तो चैतन्य तो है, तो है किंतु हिरण्य गर्भ जीव का चैतन्य अंश को विभाग नहीं कर रहा है जीव का अधिष्ठान चैतन्य है उसमें अंतःकरण है उसमें चिदाभास है तो भी हिरण्यगर्भ जीव का अवच्छेद बनता है कहते अंतःकरण अंश में अवच्छेदक होगा अर्थात अंतकरण ही एक जीव का दूसरा जीव अंतःकरण से भिन्न है ये कार्य हिरण्यगर्भ करवाता है अर्थात आत्मा नीभज्य हिरण्य अपने को भाग करके प्रत्येक जीव में अलग अलग करके बांट दिया कहते हैं अंतकरणाश जीव का अवच्छेदक है जीव का जो अधिष्ठान है चैतन्य उसका कोई अवच्छेदक को, कोई अवचिन्न हो नहीं पाएगा इसलिए हिरण्य गर्भ जीव का अवच्छेदक होता है अर्थात अंतकरण अंश से अवच्छेदक हो जाता है एक अंतःकरण को दूसरा अंतःकरण से भिन्न करवा देता है पंचीकृत शरीर को ना, जीव का जो स्वरूप है उसमें शरीर है ही नहीं समि ही समष्टि हिरण्यगर्भ विभाग हो गया विभाग हो करके प्रत्येक जो अंतकरण हो गया तो एक अंतकरण दूसरे अंतकरण से भिन्न हुआ वास्तविक तो यहां तात्पर्य है कि समष्टि ही व्यष्टि बन करके उपस्थित हो करके एक व्यष्टि को दूसरा वृष्टि से भिन्न मानता है वही समष्टि का एक एक अंग जैसे कहते ना कि ये देवदत्त हो गया पूरा शरीर अभी ये उंगली में भी देवदत्त है इसमें भी है तो जब देवदत्त रूपेण मानता है कहते मैं तो पूरा हूं किंतु वही देवदत्त भी इसमें भी है वही देवदत्त इसमें भी है और ये दोनों परस्पर से भिन्नमान है कहते इसमें होने वाला देवदत्ता यह कौन है कहते वही हिरण्य गर्भ एक अंश इसमें विद्यमान है वही हिरण्य गर्भ का एक अंश इसमें विद्यमान है अर्थात यह अंतकरण यह अंतकरण अभी दो हो गए परस्पर अर्थात वही हिरण्य गर्व टुकड़ा टुकड़ा अर्थात खंडभूत होकर के प्रत्येक जीवन में विद्यमान होकर के अवच्छेद अव, मतलब अवच्छेद वही हो गया स्वयं ही अपने आप को अवच्छिन्न करवा दिया नाना रूपेण टिप्पणी देखिए यहाँ तीन नंबर टिप्पणी चिदिद अवच्छेद तुम असंभवी जीव का जो वास्तव अधिष्ठान है चिद है इसलिए हिरण्य गर्भ भी चैतन्य रूप है जीव भी चैतन्य रूप है चैतन्य चैतन्य का अवच्छेदक नहीं बन पाएगा ये टीकाकार क्यों कह दिया अंत करणांग से न जीव अवच्छेदक जीव का तो वास्तव स्वरूप अचित है तो चित्त को एक दूसरे से भिन्न करता है जैसे सांख्य एक लोग कहेंगे सब एक आत्मा दूसरे आत्मा से भिन्न है कहते तो इस प्रकार की नहीं हो तो चित्त का तो अवच्छेदक होगा ही नहीं कोई चिदिद्छेदत्व असंभवी इति अतः आह अंत करनाशेन करना को लेकर के अर्थात हिण्य जीवों को भिन्न करवा दिया अर्थात हिरण्य अलग रहा ये सब अंतकरण और कह दिया हिरण्य सबको आप देखो उससे अलग हो इस प्रकार की नहीं है क्या कहते हैं स्व अभिमान विषय समस्ते लिंगिक देशे नदवच्छेद भाव स्व से हिरण्य गर्भ का अभिमान समी में होगा ना में होगा समी में कहते हैं सो अभिमान तस्य विषय हो गया अभिव लिंग लिंग को सब अखंड कर दिया एक देश न तस् तद अवच्छेद हिरण्य जीव अवच्छेद हिरण्य जीव का अवच्छेदक हो गया कैसे कहते हैं हिरण्य गर्भ अपने आप में बांट दिया बांट करके अभी जीवो को अवच्छेद जीवों का अवच्छेद बन गया अभी आगे कहते हैं हिरण्य गर्भ चारंब टिप्पणी हिरण्य से जीवत्व तो? हिरण्य गर्भ भी तो जीव होना चाहिए अभी वो जीवों को कैसे अवच्छिन्न करवाएगा कहते हैं जीवत्व तो आशंक्य तद अंतरेण विशेषण उपादयती अर्थात ये हिरण्य गर्भ को अभी जीव नहीं मान करके ये विचार ये देते हैं तो वह जीवों का अवच्छेद को होता है अगर स्वयं जीव होगा तो फिर कैसे जीवों का अवच्छेद को बनेगा अर्थात यहाँ टीका के अनुसार अर्थात तो हिरण्यगर्भ गर्भ है उसको जीवन नहीं मान करके क्यों कहते हैं ये हिरण्यगर्भ को अभी ब्रह्म कहा जाता है अभी उसको जीव रूपेण कैसे कहा जाएगा जीव अवच्छेद जीव अवच्छेद जीव तादात्म्य विवक्ष विशेषणम शब्दादीन उपलब्धमानं इति अभी पूर्व पक्ष ने शंका किया था कि इसको हम जीव क्यों नहीं लेंगे तो कहते हैं कि वास्तविक हिरण्य गर्भ ही है हिरण्यगर्भ है तो फिर भूते भी गुहम प्रविश्य तिष्ठंतम उसको क्यों कहते हैं कहते हैं कि भाष्य में अंतिम पंक्ति में कहते हैं शब्दादीन उपलब्ध मानम तो प्रत्येक जीव में शब्दादि का उपलब्धि यही करता है अर्थात व्यष्टि बन करके ये सबको स्पष्ट करने के लिए टीका में कह दिया वही हिरण्यगर्भ जीव अवच्छेद जीव का अवच्छेद बन करके अर्थात जीव का जीव रूपेण विद्यमान हो गया अर्थात मैं जीव हूं ऐसे मान लिया जीव तादात्म्य विवक्षया उसके लिए भाष्यकार विशेषण दे दिया शब्दादीन उपलब्धमान शब्दादि को उपलब्धि करने वाला हिरण्य नहीं होगा जीव होगा ये जीव कौन है कि हैं हिरण्य गर्भ ही तादात्म्य किया हुआ है उपलब्धमानम इति ये विशेषण दे दिया गया वही हिण्यगर्भ समि व्यष्टि जीवत्व शब्दादियों का उपलब्धि करता है कार्य करण संघात में करके भाष्य में या एवं पश्यति सै तद पश्य प्रकृतम ब्रह्म जो हिरण्यगर्भ को सम को जान लेता है वो एकदेव एत एतदेव को अर्थ कहते हैं यत तत् प्रकृतम ब्रह्म जो प्रकृत ब्रह्म है जिसका प्रकरण नचिकेता जिसके बारे में प्रश्न किया था वह मुमुक्ष ब्रह्म को ही जान लेता है टीका में यस्मात् लोके सुवर्णात् सुवर्ण जातम कुंडल एव भवति तद्वत ब्रह्मणो हिरण्यगर्भोपि ब्रह्मात्मक एवं यस्मा लोक में सुवर्ण से जात बनाया गया जो कुंडल इत्यादि वो सुवर्णम एवं लोक में इस प्रकार निश्चित निश्चय है सभी का इसी प्रकार की ब्रह्म से जो उत्पन्न हुआ हिरण्यगर्भ वो ब्रह्म ही है गर्भों ब्रह्मात्मक एवं ब्रह्मा अर्थात जो हिरण्यगर्भ को अनुभव कर लिया ओ ब्रह्म का अनुभव कर ठीक है में कि आगे ये षष्ट मंत्र पूरा हुआ आगे सप्तम मंत्र के लिए हिरण्यगर्भ सेशेषणतरम आह अन्यत विशेषण विशेषण्तरम हिरण्यगर्भ का ही अन्य विशेषण कहते हैं हिरण्य गर्भ का भी यही बताता है कि वो स्वरूप तो ब्रह्म ही है हिरण्यम विशुद्ध विज्ञानम गर्भो अंत सारो यश तो विशुद्ध विज्ञान ही उसका सार है अर्थात ब्रह्म ही है भाष्य में किंच और भी है हिरण्यगर्भ का विशेषण देते हैं या प्राणे न संभवतमयी गुहांग प्रवेश ठंतीयत या, या हिण्यगर्भ अभी देवता होने से स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं देवता शब्द स्त्रीलिंग क्यों हो जाता है देवातल और तलंत स्त्रीलिंग में या या देवता प्राणे न संभवती तब प्राणे न तृतीया दया अन्वय तो, तो या भूतेवे अन्वय जैसा है ऐसा हो जाएगा या, या देवता प्राणे न संभवती संभवती अर्थात उत्पन्न हो जाता है तो प्राणे न प्राणे न अर्थात यहाँ तृतीय हुआ है इथम भूतलक्षणे सूत्र इस प्रकार की कहते हैं तो वहाँ दृष्टांत तो क्या देते हैं इथम भूत लक्षण में जटाभिस्तापस तो ये में ताप, तपस्वी तापस, है कैसा पता चलता है कहते जटा देख करके इसी प्रकार की यहाँ ये हिरण्यगर्भ का उत्पन्न हो जाता है ये कैसे कहते हैं प्राण न अर्थात प्राण की सृष्टि हो गई हो गई तो अर्थात यही हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति यही मान लिया जाता है प्राण इसलिए सूत्रात्मा समष्टि प्राण हिरण्यगर्भ गर्भ कहते हैं प्राणे न तो प्राण उत्पन्न हिरण्य गर्भ उत्पत्ति अर्थात तो हिरण्यगर्भ की स्थिति आ गई जब तक तो हिरण्यगर्भ नहीं आया तब तक तो ईश्वर ही ईश्वर है अभ्यात् अवस्था तथा तो प्राण की उत्पत्ति से प्राण क्रियात्मक हुआ तो क्रियात्मक उत्पत्ति से हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति मान दिया जाएगा क्योंकि उसमें जो ज्ञानात्मक है वो तो ईश्वर अवस्था में भी रहेगा किन्तु ईश्वर अवस्था में ये क्रिया अंश नहीं रहेगा जब फिर आगे क्रिया अंश आ जाएगा कहा जाएगा हिरण्य की उत्पत्ति हो गई या प्राण न संभवती अदितिर् देवतामयी अदिति अर्थात यहा अति अदिति अर्थात ये विषयों को भोग करता है जब यह हिरण्य आ जाएगा तब सूक्ष्म आ गया सूक्ष्म अवस्था में कि हम लोग को कुछ भोग होता है जब स्थूल का नहीं है स्थूल शरीर साथ में नहीं है तब तो सूक्ष्म अवस्था में भोग होता है स्वप्न में होता है और जब जागृत भी है किंतु तो उत्कट दुख हुआ और शरीर का भान इतना नहीं है मन में ही मनोराज्य करता है कभी कभी सुख होता है और कभी कभी जो उत्कट दुख होता है वो मनोराज्य में ले जाएगा अर्थात शरीर का भान छोड़ करके दुख में ले जाएगा ये अर्थात विषयान अति कह दिया गया अर्थात जब ईश्वर अवस्था तब तो, तो कोई विषय ग्रहण नहीं होगा जब ये हिरण्य आ गया तो विषय ग्रहण होना आरंभ हो जाएगा कहते हैं देवता मई तो सारे देवता इसी का ही अवयव होते हैं देवता मई ये हिरण्य गर्भ गुहा में या भूते भीर बेजाया तो ये पूर्व मंत्र में आ गया था गुहा तो गुहाम प्रविश्य अर्थात प्रत्येक जीवन में वही अपने को विभाग करके विद्यमान है भूते भीर बेजायत भूते भीर अर्थात भूतों के साथ पहले कहा था अद्भुह पूर्वम और अच्छा अद्भुह पूर्वम कहा था और यहाँ कहते हैं कि भूते भी बेजायत अद्भ्यु पूर्व कहने से वो अद्भुत से पंचीकृत लिए अपचीकृत लिए थे पंचीकृत क्योंकि उसका पूर्व में अभी कहते हैं कि भूते भी जात भूतों के साथ इसका उत्पत्ति हुई तो हिरण्य ये पंचीकृत है अपंजीकृत है अपंचीकृत तो यहाँ भूते भी अर्थात तो अपचीकृत भूतों के साथ ये इसका उत्पत्ति हो गई यहाँ तक हिरण्य बनाने तक ये ईश्वर का कार्य है अपचीकृत पंचमहाभूत बनाएंगे हिरण्य बना देंगे तब ईश्वर का कार्य हो गया आगे फिर हिरण्य की सृष्टि आरम्भ हो गई भूते भीर था अपन्चिक्रिता। क्योंकि अच्छी पंच महाभूत शरीर हिरण्यगर्भ भूते प्रवेश भूतेजात या तदी वे तदय है भाष्य में या अर्थात तद्रूप है हिरण्यगर्भ पर ब्रम्ण संभव परमात्मा से उत्पन्न होता है नाम अदनात शब्दी अदना शब्दादि का विषय ग्रहण करने से अदिति वो साक्षात् ग्रहण नहीं करेगा जो जीव रूपेण प्रत्येक कार्य करण में तादात्म्य किया तेन रूपेण यही ग्रहण करता है ताम पूववत गुहां प्रवेश तिथती उसको जो जानता है द्वितीय कहा गया ताम पूर्ववत पूर्व मंत्र में जैसा गुहा में प्रवेश अर्थात जीव रूपण प्रवेश करके तादात्म्य करके तिष्ठि अदितिम गुहा में प्रवेश करके अदिति बनता है तो अर्थात तो फिर शब्द आदि का अनुभव करता है ताम एव बिशिनष्ठी वही हिरण्यगर्भ का अभी विशेषण देते है विषिनष्टि धातु क्या है इसलिए विशेषण आगे श्लेषण है ना, नशेषण है आगे विशिन्ष्टि विषिष्टि अर्थ है विशेष करके दिखाते हैं ये रुद्रादिभ्य स्नम होने से शिनष्टि होगी या भूते भी का अर्थ कहते हैं भूतेहि ही आर्ष प्रयोग भूते भी समन्विता व्यजायत भूतों के साथ मिलकर के बेजायत उत्पन्न हुआ अर्थात ये अपीकृत पंचमहाभूत शरीर हुआ उत्पन्न तो बेजायत का अर्थ उत्पन्न हुआ तो यहाँ कह दिया गया यहाँ और पूर्व मंत्र से अधिक कह दिया गया कि अपंचीकृत पंचमहाभूत शरीर हो करके उत्पन्न हुआ और यह उत्पन्न हुआ तो इसके साथ प्राण शक्ति क्रियात्मक शक्ति आ गया तो क्रियात्मक शक्ति जगत में अनुभव हुआ अर्थात हिरण्य की उत्पत्ति हो गई क्योंकि सुसुप्ति में तो कोई क्रिया नहीं है जैसे स्वप्न में आ जाता है उस समय में शरीर की क्रिया होती है किसकी क्रिया होती है मन का तो वो सूक्ष्म है तो सूक्ष्म की क्रिया आरंभ हो जाती है इससे पता चलता है कि अच्छा सृष्टि आरम्भ हो गई कहते हैं प्राण न संभव होती स्पन्द क्रिया हुआ तो मान लेना पड़ेगा सृष्टि हो गई आगे भाष्य में किंच और भी कहते हैं यह हिरण्यगर्भ का यह हिरण्यगर्भ का ब्रह्म इसके लिए और कहते हैं अरण्य निहितो जातवेदा गर्भ इव शुभृत गर्भिणी दिवे दिवे दिवो दिव इड्यो जाग्री बदभीर्मनुष्यग्नि ये हिरण्य हिरण्यगर्भ अग्नि रूप है ये प्रथम एक मंत्र आया था स्वर्गम अग्नि नचिकता जहाँ विचार हुआ था प्रथम ज प्रथम ज कहा गया था प्रथम ऐसा मंत्र आया था कुछ सप्तम मंत्र या उसी आसपास ना न सप्तम नहीं थोड़ा आगे अच्छा अरण्योर निहितः अरण्योर निहित यह अरण्योर क्या विभक्ति हो जाएगी ये जो अग्नि है अरण्योर निहित सप्तमी अर्थात दोनों अरण्य में ये विद्यमान रहता है अग्नि रहता है तभी घर्षण करने से अग्नि प्रकट हो जाते हैं अरण्योर निहितः ये अधियज्ञ का अर्थात वही हिरण्यगर्भ गर्भ अधियज्ञ बना हुआ है उसको कह रहे हैं अरण्योर निहितो जातवेदा निहितो विद्यमान अरण्य में अरण्य में विद्यमान है जातवेदा विग्रह देते हैं जातम जातम वेत्ती जातवेद प्रातिकोदिक जात वेदश विधातु से असुन प्रत्यय होने से कर्तरी वेदस हो गया अच्छा ये अधियज्ञ हुआ और अध्यात्म में कहते हैं गर्भ इव गर्भिणी भी सुभृत गर्भिणी स्त्री जैसा गर्भ को सुभृत अर्थात अच्छा धारण करता है अच्छा धारण करता है अर्थात गर्भ का हानि न हो उस प्रकार के आचरण करती है अर्थात भोजन इत्यादि बाकी गमन इत्यादि सभी क्रिया में ऐसे ही उसके आचरण होती है जैसे कि ये सुभृत गर्भ सुभृत होगा तो यह जो जात है अग्नि है हिरण्यगर्भ गर्भ रूप है वो जैसे दृष्टांत दे दिए जैसे गर्भिणी गर्भ का सुष्टु भरण करती है इसी प्रकार की यह अग्नि रूप हिरण्यगर्भ को भरण करते हैं कौन ये चतुर्थ तो पाद में दे दिया जागरी मनुष्य द्वारा ये हिरण्यगर्भ ऐसे ही भरण किए जाते हैं तो इनके द्वारा जागरी बदभी अर्थात जागृत रहने वालों के द्वारा सो जाने वालों के द्वारा नहीं तो जागृत रहने जागृत कहने का तात्पर्य है कि अप्रमत्त प्रमाद होने से ये सब कार्य बनने वाले नहीं है जागरी बदभीर अप्रमत ही योगी भी योगियों के द्वारा योगी अर्थात ये पतंजल महर्षि का जो योग शब्द वो योगी वो तात्पर्य नहीं लेना है वो भी माध्यम है तुम पदार्थ शोधन के लिए वो भी माध्यम है जिनको असंप्रज्ञात समाधि अनुभव हुआ है वो ज्ञान का प्रथम कोटि के अधिकारी ऐसे माना जाता है या तो असंप्रज्ञात समाधि हो अथवा ये उपासना मार्ग में जा करके जो अपना इष्ट देवता का खुले आंख से दर्शन किया है आंख खुला है और इष्ट का दर्शन कर रहा है सामने में ऐसे आता है बहुत ये सब जो भक्तों का कथा में आता है खाली आंख खुला नहीं उसके साथ व्यवहार भी करता है ये ज्ञान के प्रथम श्रेणी के अधिकारी होते हैं उनको शीघ्र ज्ञान हो जाता है जागरीबीर और जागरीबदीर के द्वारा अर्थात उपासके ही ज्ञान मार्ग में भी चलने वाले और हविस्मत अर्थात कर्मी ही भी ही मनुष्य भी ही मनुष्यों के द्वारा दिवे दिवे स्तुत्य उपास्य कब कहते हैं दिवे दिवे अर्थात दिवसे दिवसे प्रतिदिन अहनी अहनी ये इड्य है इनके द्वारा कौन है कहते हैं अग्नि अर्थात यहाँ विशेष हो गया अग्नि अरण्यो निहित तो जाता पैदा कह दिया वही अग्नि अग्नि उपलक्षित हिरण्य ये सभी के द्वारा कहते हैं दिवे दिवे प्रतिदिन इड्य स्तुत्य पूज्य किनके द्वारा जागरी बदभी हविष मदीर मनुष्य दो प्रकार के एक कर्मी अथवा योगी ये दोनों के लिए कहती है कैसे कहते हैं उतना जागरूक जागरूकता के साथ उसके लिए दृष्टांत दे दिए गर्भिणी के द्वारा जैसे सुभृत तो हो गर्भ अर्थात अप्रमत्त होकर के इसमें अर्थात अनुष्ठान में ये सब में लगे रहने से संभव होता है दृष्टांत दे दिए अच्छा आज यहाँ तक ओम ओ संग नो मित्र संण